यई निसित लमथा वलम ब्यो जीवन तिलोम बिलजा जगदन दिष्णुम स इह विशेषो गोविंदमापुरुषं तमहम भज पाद्रिता चमस्त sa chau urang ni mm -hmm. ला बुज श्यामलका चौर चौराग्रगण पुरुष नम <coughs> नम पंकजना भम पंकजनेम पंकजनेत्र नमस्ते यो ब्रह्मानं विदधाति पूर्वम् पंकज्रे योद ये प्रणोति तस्म तग्वहा देवत्मबुद्धि प्रकाशम मुक्मुक्षुर्मय शरण प्रपदे पुंडरीकाक्ष काक्ष पाद पद्म निषेब तृप्त रसिक समुदाय थोड़ी देर भगवान नाम संकीर्तन कर लीजिए पश्चात विषय प्रारंभ होगा भज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 कि हम लोग अनादिकाल से इस प्रश्न के हल करने में लगे हैं और हम केवल दो लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं वेदांत को छोड़कर न्याय सांख्य पातंजल वैशेषिक आदि सब दर्शन दुख निवृत्ति को लक्ष्य मानते हैं और वेदांत आनंद प्राप्ति को लक्ष्य मानता है और पुराणों में शास्त्र और शास्त्रों में दो प्रकार की बातें लिखी हैं हम दोनों को लेके चलते हैं दुख निवृत्ति आनंद प्राप्ति प्रत्यक्ष तो दुख है अनेक प्रकार के दुख से हम दुखी हैं तो सबसे पहले उसको हम लक्ष्य बनाते हैं उसके बाद तो आनंद मिल ही जाएगा और आनंद प्राप्ति वाले कहते हैं अरे आनंद प्राप्ति मांगो तो दुख निवृत्ति तो अपने आप हो जाएगी ये, ये ऐसा परिहास है जैसे एक कथानक आप लोगों ने सुना होगा हमारे यहां एक इतिहास है सत्यवान सावित्री का सत्यवान का जब समय हो गया तो यमराज आए और आकर कहा चलो मिस्टर तुम्हारा समय हो गया अब जीव में तो ऐसी सामर्थ्य नहीं कि लड़ाई झगड़ा करे हो, हो चल पड़ा तो सावित्री में बहुत बड़ी शक्ति थी शरीर से निकल कर वो भी चल पड़ी शरीर से निकल कर ये जो मैं नाम का तत्व है ये है ना शरीर के अंदर वो निराकार है तो यमराज ने कहा है तू क्यों आ रही है तेरा समय अभी नहीं आया अब समय आया हो न आया हो ये हमारे पति है इनके बिना मैं नहीं रहना चाहती नहीं नहीं भगवान का नियम अकाट्य है तुमको नहीं ले जाएंगे और इसको तो ले ही जाएंगे और कुछ मांगना हो मांग ले मैं यमराज हूं सब वरदान दे सकता हूं सब देवताओं का सम्राट है यमराट वो देवताओं को भी ले जाता है तुमने कहा अच्छा आ, मांगना चाहिए ऐसी चीज कि ये बुद्धू बन जाए। का, अच्छा हमारे सौ पुत्र होने का जायेंगे जा, हो जल्दबाजी में जमराज बोल गए फिर चला जमराज फिर चली पीछे पीछे अरे अब क्यों आ रही है अरे तो पुत्र सौ होंगे ना वो कैसे होंगे अरे यानी जब पुत्र का बर दे दिया तो पति तो कंपलसरी है जब आनंद मिल गया तो दुख निवृत्ति तो हो ही गई जब आदमी अमीर हो गया तो गरीबी अपने आप गई जब प्रकाश हो गया तो अंधकार गया अपने आप अब हम किसी से बर मांगे प्रकाश आ जाए अंधकार चला जाए तो ये कोई बुद्धिमत्ता की बात नहीं है एक चीज तो इस प्रकार वेद व्यास ने दोनों को ले लिया पहले उन्होंने भी कहा कि सुखाय कर्माणी करो तिलो प्रत्येक व्यक्ति व्यक्ति सुख का एम रखता है केवल सुख चाहता है इसके बाद उन्होंने दोनों को साथ लिया सुखाय दुख मोक्षाय संकल्प इह कर्मिना साथ साथ बयालीस भागवत यहां साहब जीव जो प्रतिक्षण कर्म कर रहे हैं ये सुखाए एक तो सुख के लिए और दुख मोक्षाए दुख निवृत्ति के लिए दोनों को ले लिया सुखाए दुख मोक्षाय फिर आगे कहा छह सोलह साठ भागवत सुख के लिए और दुख निवृत्ति के लिए सब जीव वर्क करते हैं प्रतिक्षण फिर आगे कहा कर्माणा नाम दुख हत्या सुखा चारह तीन अठारह ये भागवत में एक प्रकार से बोला जा रहा है कि दोनों लक्ष्य है अत्र दंपति नाच सुखायापन उदय सात दो लक्ष्य है प्रत्येक व्यक्ति के सुख की प्राप्ति दुख की निवृत्ति सुखम में भूया दुखम में मां ठीक है दो कहो एक कहो सबका अभिप्राय एक ही है हम आनंद चाहते हैं लेकिन आनंद कहा है कैसे मिलेगा इन प्रश्नों के हल करने के लिए बहुत प्रयत्न किया लेकिन किससे किया प्राकृत इंद्रिय मन बुद्धि से सोचा इसमें सुख होगा रिहर्सल किया नहीं मिला इसमें सुख होगा नहीं मिला ये तमाम मिठाइया रखी है तो डॉक्टर साहब ने से पूछा रसगुल्ला खाया करें अरे ना ना रसगुल्ला बिल्कुल मत खाना डायबिटीज के मरीज हो अच्छा रसगुल्ला नहीं खाएंगे गुलाब जामुन खाएंगे वो खाया बढ़ गई डॉक्टर साहब तो बढ़ गई क्या क्या खाया था गुलाब जामुन अरे गधे क्यों खाया तो आपने तो रसगुल्ला रोका था ऐसे ही हमने इस संसार के प्रत्येक वस्तु में सुख माना रिसर्च किया भोगा और वैराग्य हो गया एम इसमें सुख नहीं है क्यों इसलिए असली सुख के परिभाषा ये मैंने नहीं समझा अभी तक कि हमारी जो आत्मा सुख चाहती है यानी मैं वो क्या है वेदों से पूछो मन से न पूछो मन तो माइक है वो तो माइक में ही सुख का उत्तर देगा उसके बकाये में हम लोगों ने अनंत जन्म बर्बाद कर दिए मन के बहकाए में मन कर रहा है हे, हे, मन कर रहा है उ, मिल गया आनंद मिल गया फिर छिन गया न कुर्जात कर चित सख्यम मनस ही अन बस्ते तीन भागवत भगवान ऋषभ कह रहे हैं अरे मनुष्य मन का विश्वास न करना कभी ये घोर छुपा हुआ तुम्हारे अंदर का दुश्मन है दोस्त बन करके तुमको बर्बाद किया है इसने आनंद जन्म और तुम इससे दोस्ती बढ़ाते जा रहे हो मन कर रहा है हमारा मन करता है <laughs> बड़े ठाट से बोलते हैं आप लोग तो आनंद प्राप्ति की बात जब सामने आती है तो हमको वेदों में जाना होता है तो वेद कहता है देखो भैया बड़ी सीधी सी बात है तुम आनंद के अंश हो महानंद के ब्रह्मानंद के इसलिए ब्रह्मानंद चाहते हो और ये माया में आनंद नहीं है, है उसको आनंदाभास कहते हैं आनंद नहीं जैसे एक तो व्यक्ति होता है एक व्यक्ति की परछाई होती है उसको आभास कहते हैं तो परछाई कोई वास्तविक वस्तु तो है नहीं हम परछाई को वास्तविक मान बैठे असली को भूल गए परछाई के पीछे पड़ गए अर्थात जो वास्तविक आनंद था आनंद सिंधु और ऐसे वैसे नहीं कि वो तो बहुत दूर है सुनते हैं गोलोक में है ना ना पर अक्षर आत्मनि संप्रतिष्ठते चार नौ प्रश्नोपनिषद आप उसी के अंदर रहते हैं यह आत्मनि तिष्ठ आनंद सिंधु मध्य तव बासा बिनु जाने कत मरसी पियासा आनंद सिंधु के मध्य में जैसे समुद्र के मध्य में मछली रहती है और तड़प रही है पानी के लिए आनंद सिंधु में है और आनंद के लिए तड़प रहे हैं कबीर दास ने कहा था पानी महमीन पियासी सुन सुन मोहि आवती हासी एक आदमी कह रहा था पानी के अंदर मछली प्यासी है चिल्ला रही है कोई पानी पिला दो धोबिया जल बिच मरत पियासा ये बहुत बड़ा आश्चर्य है आनंद सिंधु के अंदर नित्य रहते हैं नित्य कभी कभी नहीं तैलम तिलेश काीरे यथा घृतम गंध पुष्पेशु भूतेशु तथा हम वासुदेवोपनिषद का पहला मंत्र वेद का जैसे तिल में तेल रहता है जैसे लकड़ी में आग रहती है जैसे फूल में खुशबू रहती है जैसे दूध में घी रहता है व्याप्त उसके कण कण में ऐसे भगवान हमारे अंदर ही नहीं जड़ वस्तु में भी खाली चेतन की बात थोड़ो ऐसा नहीं ये जो जड़ है पृथ्वी आदि इसमें भी सर्व व्यापक है हिरण कशपू ने प्रहलाद से प्रश्न किया था क्या तेरा भगवान मेरे महल में है राक्षस के महल में वो तो बड़ा पवित्र है मंदिरों में रहता है प्रहलाद ने कहा हां डेडी तुम्हारे मकान के एक एक कण में है तो उसने गडा मारा और खंभा गिर गया और ठाकुर जी कहते हा हा प्रल्लाद ठीक अब आचारे की बोलती बन। भगवान इतना दयालु है कि जब उसने संसार प्रकट किया तो तत्सृष्ट हुआ तदेवान उसमें प्रविष्ट हो गया तैस्तरी उपनिषद दो छे हमारे भी साथ और ये परमाणु परमाणु में उनके भी साथ इसीलिए भगवान की परिभाषा की वेदों ने अणोरणीया महत्व महिया अंदर भी है बाहर भी है और अणु से अणु है क्यों ताकि अणु में भी प्रविष्ट हो सके अरे अणु परमाणु एटम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, कुछ बोलो जो सबसे छोटा हो उसमें भी व्याप्त है सबसे छोटे में व्याप्त होने के लिए सबसे छोटे से छोटा बनना पड़ा और जब महाप्रलय हुआ तो पृथ्वी जल में जल तेज में तेज वायु में वायु आकाश में आकाश अहंकार में अहंकार महान में महान प्रकृति में प्रकृति ब्रह्म में समा गई तो सबसे बड़ा अगर न हो तो सबसे अनंत कोटि ब्रह्मांड समायेगा कैसे भगवान इसलिए वो सर्वव्यापक है इतना दयालु है हम तो सबसे श्रेष्ठ योनि वाले कहलाते हैं मनुष्य दुर्लभम मानुषम जन्म प्रार्थ्यते त्रिदी नारद पुराण देवता लोग चाहते स्वर्गिपेत मिच्ती ग्यारह बीस बारह भागवत अरे जब हम पाप कर्म के कारण मच्छर बने वृक्ष बने तो भी भगवान मेरे साथ चला नरक गए वह भी साथ है तो भगवान नरक में भी थे हा लेकिन वो इन सब चीजों से निर्लिप्त रहे आनंद में रहे आनंद कहीं भी जाएगा तो दुख उसके ऊपर हावी नहीं हो सकता एक गधे की अकल से समझो ज्ञान पर अज्ञान का अधिकार नहीं हो सकता जैसे प्रकाश पर अंधकार का अधिकार नहीं हो ये प्रकाश चाहे मंदिर में जाए चाहे मस्जिद में जाए चाहे मैखाने में जाए चाहे पाखाने में जाए प्रकाश करेगा उसके अंदर अंधकार नहीं घुस सकता वो आनंद सिंधु है इसलिए वेद कहता है द्वास परना सहुजा सखाया समानम वृक्षम परिखस बजाते तयोर विपरम स्वादी और हमारे भीतर हम भी है और वही हमारा भी है मैंने बताया ना हम उसी के अंदर है जो ये प्रश्न है मैं कौन मेरा कौन ये हृदय में है दोनों लेकिन मैं कर्म करता है भोगता है दुखी है और मेरा आनंद सिंधु है सचित आनंद है दृष्टा है बस वो निर्लिप्त है और अनंत ब्रह्मांड बनाकर इतना सारा सबका हिसाब रख कर भी तस्य करता विद्या सब कुछ करता हूं मैं जीव को कर्म करने की प्रतिक्षण शक्ति देता हूं लेकिन अ करता हूं इसलिए अ भोगता हूं मेरे ऊपर ना माया का अधिकार हो सकता है ना दुख का अरे माया ही तो दुख की कारण है जननी है यही महादेवी है अनाधिकाल से हमारे पीछे लगी हैं वो माया बिलक चा पथे मुया माया चील्जमा दो सात सैतालीस दो पांच तेरा भागवत भगवान हमारे अंदर है बोलो हमारे साथ है बोलो हमारे दृष्टा है बोलो सर्व व्यापक है यह भी सही है और गोलोक में है यह भी सही है ये हम भूल गए या सुनकर नहीं माना विश्वास नहीं किया ऐसा नहीं है कि हम आज ही सुन रहे हैं अनंत जन्मों में अनंत बार सुना है बड़े बड़े जगत के दादा से स्वयं भगवान से भी एक कपिल आए ऋषभ आए भगवान के अवतार इन लोगों ने सब उपदेश दिया हम भी थे सुना सिर हिलाया हा समझ गए लेकिन लगा दिया एक लेकिन सौ पन्ने का जजमेंट लिखता है सुप्रीम कोर्ट का जज और आखिर में दो लाइन लिखता है लेकिन इस गवाह से इस मामले से मालूम पड़ता है कि इसमें डाउट इसलिए डाउट का फल मुल्जम को दिया जाता है और उसको रिहा किया जाता लो इतने जजमेंट की मेहनत किया उसने और मुल्जम छूट गया ऐसे ही अनंत लेक्चर हमने सुने और बाद में माना भी और के एंड में एक लाइन हमने लगा दिया लेकिन ऐसा है कि हम तो गृहस्थी है <laughs> लेकिन हमारा मन तो नहीं कह रहा है कि चौबीस घंटे राधे राधे करो जो मन करता है वो करते हैं हम लोग एक कहावत बना रखा है हम लोगों ने सुनो सब की करो मन की एक सेठ जी थे रोज कथा सुनने जाते थे किसी पंडित जी की तो बेटे को डांटा कि तू कथा सुनने नहीं जाता नास्तिक हो गया क्या कर कल से हो तो जा गया बिचारा और बाई चांस उस दिन हरिश्चंद्र की कथा हो रही थी कि सत्य के प्रताप से हरिश्चंद्र ने ब्रह्मा विष्णु शंकर को नीचे कर दिया और ऐसे गुरु भक्त निकले दान करने में कि बिना और कुछ किए ही भगवत प्राप्ति हो गई ने कहा अरे हम तो झूठ बोलते हैं रोज ग्राहक पूछता है ये कितने का है तो हम दाम बढ़ा के बताते हैं उसको अच्छा अब कम से कम कान पकड़े कल से कथा सुनने गया लौट के आया दुकान पर किसी ग्राहक ने पूछा है कितने का सामान रे बढ़ा दिया सही सही यो देखा बाप ने हाख मारा फिर भी नहीं समझाओ दूसरा ग्राहक आया फिर वैसे ही किया तो उसने कहा सुन सुन जा जा घर से पानी ला पिला के तो पीना है प्यास लगी है हमने कहा हटावे इसको दुकान से अब दुकान बंद करके घर गया एक झापड़ लगाया माँ पिताजी मैंने क्या किया है? वहाँ सही दाम बताता है दम भीख मांगना है हम लोगों को अरे दुकान खोला है तो कुछ कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या आपने तो कहा है कथा में जाओ और कथा में हमने ये सुना है अरे कथा सुनने की अकल होनी चाहिए जब कथा सुनने बैठो तो आ को ऐसे करके बैठा करो सब आज आए इसी ने और जब चला करो कथा से तो ऐसे ऐसे कर दिया यानी ये पंडित जी को समर्पित हो कान पवित्र हो गए अब क्या करना है और मन से कोई मतलब नहीं होता कान से होता है कथा से कान पवित्र होते हैं और मंदिरों में दर्शन से आंख पवित्र होती है और तीर्थों में जाने से पैर पवित्र होता है पूजा करने से हाथ पवित्र होता है ये फिलॉसफी है हम लोगों की तो आनंद ही चाहते हैं क्योंकि आनंद रूपी ब्रह्म भगवान परमात्मा के अंश हैं इसके बाद आपको बताया गया कि उस आनंद को पाने के लिए तो दूर उसको जानना भी असंभव है क्योंकि हमारे पास कोई दिव्य सामान नहीं है और वो वस्तु दिव्य है जैसे देखने की चीज के लिए हमको दो चीज की आवश्यकता होती है सही आंख हो प्लस जहां पर वो सामान है वहां लाइट हो नहीं तो अपने ही कमरे में हम मेज में अटक के गिर पड़ते हैं रात को अरे थोड़ी लाइट जला के रखा करना अरे चली गई थी बिजली तो क्या करता मैं अरे तो टार्च रखा कर सोते समय हा कल से रखूंगा तूने सुना नहीं हमारी बात नहीं क्यों अंधा है क्या अंधा अंधा तो नहीं हूं बहरा हूं क्यों आंख से नहीं सुनाई पड़ता अरे आप तो क्या हो गया है आंख देखने के लिए ही है ही लगा है तू तो जब आंख माइक होकर के माइक कान का काम नहीं कर सकती तो माइक के इंद्रिय मन बुद्धि भगवत भगवान के स्वरूप को उनकी किसी चीज को कैसे जानेगी पाने की बात तो दूर है फिर आगे आपको बताया गया कि वो जिस पर कृपा करता है वो अपनी शक्ति दे देता है दिव्य वो तो उसको जान लेता है पा लेता है अनंत संतों ने पाया है और उसकी भी आप लोगों के लिए शर्त बताई गई भक्ति के द्वारा वो भक्ति भी चार प्रकार की बताई गई थी और तीन प्रकार में भी आ जाती है वो स्वरूप सिद्धा भक्ति संग सिद्धा भक्ति तीन भक्ति आपको बताई गई थी एक दिन आरोप सिद्धा भक्ति इसमें जो स्वरूप सिद्धा भक्ति है मैं उसी का निरूपण कर रहा हूं इतने दिनों से जिसको सूत जी ने बताया था सबई पुनसाम परो धर्मो यथो भक्तिर छे अहित अप्रतिहता हांबर एक की शर्त निष्काम हो तो स्वरूप सिद्धा का मतलब निष्काम भक्ति और सकाम भक्ति में जिसमें कोई भी कामना हो तीन कामनाएं हो सकती हैं सात्विक राजस तामस इसका भी मैंने डिटेल बताया था कपिल भगवान के द्वारा प्रतिपादित जो देवहूति माँ को उन्होंने उपदेश दिया था आप भूले न होंगे अभिसन्धाय जो हिंसाम दम भम महात्सर्ज में वे तमसी भक्ति विषया नभिस आश्वर्य में व ये राजसी भक्ति और ए भक्ति और राजिश् परे सात्ति मई सर्वगुहाशे मनो गतिरिचि यहांगा भूसो बुधौ लक्षण भक्ति हृदा है तो व्य वहिता ये भी कह रहे हैं स्वर्गुणा भक्ति अनपाइनी भक्ति अलौकिक भक्ति ही स्वरूप सिद्धा भक्ति है और जिसमें कर्म ज्ञान आदि का मिक्चर हो वो सकाम में आ गई अब उसी को आप कर्म ज्ञान आदि से युक्त को और समर्पण कर देना इसको आरोप सिद्धा भक्ति आदि कहते हैं वो सब तीन भक्ति सात्विक राजस तमस और चौथी भक्ति निर्गुणा इसके अंतर्गत सब भक्तियां आ जाती हैं हम उसको दो में भी बोल सकते हैं सकाम भक्ति निष्काम भक्ति और भी तरह से बोल सकते हैं माइक भक्ति दिव्य भक्ति ये सब चीजें दो प्रकार की है ध्यान रखिएगा माइक ज्ञान और भगवत ज्ञान माइक कर्म और भगवत कर्म सब दो दो चीजें दो दो प्रकार की हैं। क्योंकि तीसरा तत्व तो कोई है ही नहीं हमारे अतिरिक्त एक भगवान है एक माया है तो कर्म ज्ञान कोई भी चीज होगी कोई तो या तो माइक होगी या तो भागवती होगी पश्चात आपको बताया गया कि ये सब सारी बातें जो है भगवत विषेक इसके लिए गुरु सही होना चाहिए तब ये तत्व ज्ञान सही सही मिलेगा देखो एक मशीन होती है मटीरियल उसमें 500 पुर्जे होते हैं जैसे हमारा शरीर है इसमें सैकड़ों पुर्जे हैं अंदर एक पुर्जा गड़बड़ हुआ आप डॉक्टर के पास जाते हैं इसलिए सब पुर्जे सही होने चाहिए एक तार निकल जाए तो एक करोड़ की बी एमडब्ल्यू जीरो बटे सौ हो जाए अरे क्यों बंद हो गई ड्राइवर हुजूर देखता हूं खोला अरे बैटरी से तार निकल गया था सब चीज सही होनी चाहिए तो गुरु के द्वारा ही प्रारंभ मैं कौन मेरा कौन थियोरिटिकल समझो पहले पहले थियरी की नॉलेज संसार के हर पदार्थ में भी आवश्यक है प्रत्येक चीज की थियोरी आपने समझा है मां से बाप से पुस्तक से पिक्चर से दोस्तों से अनेक साधनों से आप किसी चीज की थियरी समझते हैं पहले आप देखते हैं पूछते हैं ये ट्रेन कई बजे जाएगी ए फ्लाइट कई बजे जाएगी बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के जज को भी पूछना पड़ता है फिर सवारी करते हैं अरे खाना खाते हैं रोज दाल रोटी बनाना भी सीखना पड़ता है थियरी पहले नहीं तो, तो दाल में आप कितना सारा नमक डाल दें जरा भी गड़बड़ हुआ तो फिर बात बिगड़ जाती है तो गुरु के बिना तो हम काका गाघा भी नहीं जान सकते ए बी सी डी भी नहीं अरे गुरु ने कहा बेटा पढ़ो अच्छा देख एक का की शक्ल ऐसी होती है आ, हमने भी बनाया वैसे अब इसका नाम है का बोलो का किसी ने आज तक ये नहीं पूछा मास्टर से ये का की शक्ल ऐसी ही क्यों होती है इसको का ही क्यों कहते हैं बस हर चीज को मान रहा है तब विद्वान बनेगा एक दिन डॉक्टर ने जैसे बताया एक बूंद दवा लेना एक चम्मच पानी में डाल के तीन बार पीना अपनी टांग टांगनाड़ाना कि हम बड़े पहलवान है शीशी पी जाए पूरी हम ऐसे ही मानते हैं, ऐसे ही गुरु के द्वारा हमको सब बात समझना पड़ेगा फिर मानना पड़ेगा तो थियरी हो गई फिर प्रैक्टिकल शुरू होगा प्रैक्टिकल में भी तमाम प्रॉब्लम्स आएंगी वो प्रैक्टिकल मैन है अगर गुरु तभी आप ठीक ठीक चल सकेंगे नहीं तो दर्शनाभाष को लोग दर्शन समझ लेते हैं। अरे मुझसे सैकड़ों लोगों ने कहा मुझे भगवान का दर्शन हुआ था महाराज एक बार ऐसा हुआ था मैं वहां जा रहा था फिर वहां ऐसा हुआ फिर साक्षात भगवान मेरे सामने हमने कहा इसके बाद क्या हुआ एक काम क्रोध लोभ मोह सब गए नहीं ये तो नहीं गए और भगवत प्राप्ति हो गई <laughs> कितने बोले हो तुम अगर सही गुरु की शरणागति में साधना करते और उनसे पूछते ऐसा ऐसा हुआ है तो एक झापड़ लगाता हो कि गधे इसको दर्शन नहीं कहते अभी मंजिल दूर है चलते जाओ तृप्त ना हो मधुसूदन सरस्वती शंकराचार्य के अनुयायी थे अद्वैत के निराकार ब्रह्म के ही मानने वाले सगुण साकार का खंडन करते थे और जगह जगह जाकर महात्माओं को परास्त करते थे शास्त्रार्थ में उसको दुखी करते थे एक दिन एक कोई सिद्ध महापुरुष थे वो प्रैक्टिकल मैन भी थे उनके पास भी गए हम शास्त्रार्थ करेंगे आपसे। कहा, कर लेना। पहले ये बताओ कि तुम शास्त्रार्थ करने जाते हो जब जीत जाते हो तो कैसा लगता है कहा बहुत अच्छा लगता है बहुत खुशी होती है और हाँ, जब हार जाते हो तो तो बहुत ग्लानी होती है दुख होता है तो तुम दूसरे को हरा करके और सुखी होते हो यह ब्रह्मज्ञानी का लक्षण है अरे तुम ब्रह्म को मानते तो हो ना निराकार को वो तो निराकार ब्रह्म को मानने वाला तो समदर्शी होता है वो किसी को दुखी नहीं कर सकता या भक्ति करो शास्त्रार्थ करेंगे हमसे शास्त्र का अर्थ तो जानते नहीं डाट के भगा दिया उन्होंने कहा अच्छा मैं भक्ति करके बताऊंगा कहा जाओ वृंदावन में गोवर्धन की परिक्रमा करना राधे राधे करना उनका रो करके आवाहन करना किया लौट के आए फिर भेजा तीसरी बार जब आए तुमने कहा जाओ कुंज में मिलेंगे तुम्हें श्री कृष्ण गए और दर्शन किया भगवान के और इधर मुंह कर लिया अरे ओ मधु क्या बात है नहीं क्यों नाराज है हमसे निकाह इतनी देर में क्यों आए जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, माँ से ऐसे लूठ जाते हैं कभी कभी और पीठ तर्फ कर लेते हैं मैं नहीं खाऊंगा मैं दूध नहीं पीऊंगा तो माँ मनाती है निकाह ए देख सामने तेरे कितने पाप थे वो सब नष्ट हुए तब मैं आया हूं मैं कानून में बंधा हूं पहले कैसे आता तो अगर सही गुरु नहीं होगा तो हम लोग कुछ दूर चल के कहेंगे पा गए आया पकड़ के हमको संसार में बर्बाद कर देगी हम सिद्ध महात्मा की एक्टिंग शुरू कर देंगे हा प्रलाद भी तो ऐसा करते थे ध्रुव ने भी तो ऐसा किया था उसने भी तो ऐसा किया था नकल करने लग जाएंगे शुद्ध महापुरुषों की और सर्वनाश हो जाएगा तो गुरु की परमावश्यकता है अतव गुरु तत्व के विषय में आपको बताया गया कि भगवान की तरह गुरु भी इंद्रिय मन बुद्धि से परे है वेद के और पुराणों शास्त्रों के प्रमाणों के द्वारा आपको बताया गया हरि गुरु एक है इसलिए इंद्रिय मन बुद्धि से वो अग्राह्य हैं लेकिन बिना उनको समझे और स्वीकार किए हम शरणागत कैसे होंगे जैसे संसार में शरणागत हुए काका गाघा पढ़ते समय ऐसे शरणागत होना है गुरु के वो कैसे होगा और वो नहीं होगा तो गाड़ी कैसे आगे चलेगी फिर कह देंगे कि गुरु गुरु कोई जरूरत नहीं जी <laughs> ये गुरु ऐसा है ये गुरु ऐसा है ये गुरु ऐसा है अरे यही तो किया हमने अनंत जन्म क्या गुरु नहीं मिले अनंत गुरु मिले और सब को रिजेक्ट कर दिया अपनी ये चार अंगुल की खोपड़ी से आ जरा सी एक वाक्य बोल दे गुरु एक्टिंग में आपकी लड़की बड़ी सुंदर है हमारे चरण दबाने के लिए रात को भेज देना उसको अरे ये बाबा तो बड़ा बदमाश लग रहा है <laughs> अब आप पहुंच गए आखिर तक ये हमारी लड़की में आसक्त है और रात को बुला रहा है हो तो गया तो बात खत्म तीन लड़कियां जा रही थी स्त्रियां, एक लड़की थी एक उसकी मां थी एक उसकी मां थी बुढ़िया एक बाबा जी जा रहे थे उन्होंने अपने शिष्य से कहा ऐ देख उसने कहा क्या कह रहे देख क्या देखूं, अरे देख अगली न पिछली कुर्बान जाऊं बिचली यानी अगली तो बुढ़िया है बेकार है और जो सबसे पीछे है वो छोटी सी बच्ची है पांच साल की ये जो बीच वाली है ना ये बढ़िया है शिष्य को दिमाग ठनका आज गुरुजी को क्या हो गया और उन तीनों ने भी सुन लिया और ये बाबा जी ने जो ये कहा तो बाबा जी जिस गुरु के पास जाते थे वो तीनों भी जाती थी उन्होंने कहा चलो तो आज इसकी खबर लूंगा गुरु जी से उसने जाके गुरु जी से कहा उन्होंने बुलाया उन्होंने कहा क्यों रे तूने क्या कहा था थाने कहा हमने तो गुरु जी ये कहा था सच सच बोल दिया क्यों कहा था ऐसा गुरु जी बात यह है कि मैं करीब पचास साल के ऊपर हो गया था तब आपके पास आया था हाँ ऐसा मूर्ख था अगर पहले ही मैं समझ जाता तो शादी ब्याह ये सब बवाल के चक्कर में न पड़ता तो बीच वाली उम्र जो है ये बहुत अच्छी होती है भगवत प्राप्ति के लिए साधना के लिए क्योंकि छोटे बच्चे तो कुछ समझते नहीं हा, हा, एक बार आगरे में हम लेक्चर दे रहे थे तो सौ लड़के आगे आगे बैठे चार साल पांच साल छह साल के और पूरे बैठे रहे हो दो-दो घंटे हम बोलते थे उस जमाने में तो एक दिन लड़के आए हमारे पास तो हमने कहा तुम लोग कहा रहते हो यहाँ तो रहते हैं तुम रोज आते हो हमारा लेक्चर सब तो हमने कहा कुछ समझ में आता है नहीं, तो फिर क्यों बैठे रहते हो हम लोग गिनते हैं रसगुल्ला कई बार कहा आपने आ, और आपका मुस्कुरा अच्छा लगता है वो देखता रहता आ? तो बीच की अवस्था जो होती है जिसमें समझने का सेंस हो और सं... क्योंकि और आगे बढ़ेगा अगर उसकी उम्र वाला तो संसार में आसक्त हो जाएगा वो लड़का लड़की कोई हो फिर उससे निकलना बड़ा मुश्किल है बुढ़ापे में निकलेगा भी तो चौपट करके उतनी मेहनत पड़ेगी तो महापुरुषों की कोई चीज समझ में नहीं आ सकती हमने बार बार बताया था महाप्रभु जी यही परिभाषा कर रहे हैं गुरु की जाते कृष्ण प्रेमा करे उदय तार वाक्य क्रिया मुद्रा न बुझे बड़े बड़े ज्ञानी लोग नहीं समझ सकते उनके न आचरण को समझ सके ना उनके वाणी की विचित्रता को समझ सके वो तो बोल रहे भगवान क्या ही उल्टा लेकिन अंदर से प्रेम शंकराचार्य बोल रहे हैं श्री कृष्ण का माइक देह था माइक देह और कहते हैं नारायण करुणा में करुणाम शरण कर मरण लेकिन समझना पड़ेगा और शरणागत भी होना पड़ेगा वो कैसे वो फिर बताएंगे बोलिए लाडली लाल की